माँ की बातें सरयू बाला देवी रथ यात्रा आज सवेरे सात बजे गौरी माँ के आश्रम गई थी उन्होंने प्रसाद पाने का निमंत्रण दिया था इच्छा थी कि वहाँ से सवेरे सवेरे माँ के पास पहुँच जाऊँगी किंतु सुयोग नहीं जम पाया ठाकुर का भोग और भक्त सेवा समाप्त होते होते दो बज गए चार बजे गौरी माँ को साथ ले माँ के पास गई तब माँ शाम का भोग चढ़ाने के लिए बैठी थी भोग के उठने पर पहले गौरी माँ ने और फिर मैंने माँ को प्रणाम किया गौरी माँ ने एकांत में ले जाकर उनसे कुछ बातचीत की और फिर मुझे बुलाया माँ के लिए मैं एक रेशमी वस्त्र ले गई थी उसे उनके चरणों में रखते हुए प्रणाम करके मैंने कहा माँ इसे पहनीगा माँ ने हंस कहा हाँ अवश्य पहनूंगे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 पूजा खत्म होने पर भक्त ने माँ को हर प्रकार के फल और मिठाई को ग्रहण कर प्रसाद कर देने की प्रार्थना की गौरी माँ ने यह सुन हंसते हंसते कहा जबरदस्त भक्त से पाला पड़ा है माँ सब खाओ माँ भी हंसते हंसते इतना नहीं इतना नहीं इतना नहीं खा पाऊंगी कहकर थोड़ा सा खा भक्त के हाथ में देने लगी भक्त ने प्रत्येक पदार्थ को सिर से लगाकर अवर्णनीय आनंद में विभोर हो मां को प्रणाम कर उनसे विदा ली मां ने तब अपने गले की फूलमाला गौरी मां के गले में पहना दी। चरणों में निवेदित फूलों को भक्त लोग ही सब ले गए भूदेव ने रस तैयार किया है ठाकुर को रस में बिठाने की तैयारी हो रही थी गौरी मां को आश्रम में विशेष काम था इसलिए वे जल्दी विदा लेकर चली गई सीढ़ी तक उनके साथ जाकर मैं माँ के पास लौट आई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 जिन्होंने यहाँ ठाकुर को रथ में दर्शन किया उनका भी हो जाएगा